भेद निंदित्वा। भेद उपासकम् प्रतिज्ञान करोति इसकी निंदा करके अब अद्वैत की प्रति करते हैं आचार्य अत वक्षण्य मजाता गतम गतम यथा यथा समंततः समंततः समंततः पहले कहा जाते ब्रह्मी वर्तते प्रेना स्वृपस्मता दर्शी है कृपण कहा गया अतो वक्षा अकार्पण्यम कृपन काम का भेददर्शन भेद उसके अभाव से अकापण्यम अवेत ब्रह्म कहें अजा अविद्यम जाति यजनना ब्रह्म गतम सम को प्राप्त किया समान एक रस निर्विशेष यथा न किंचत जो उत्पत्ति तो जिसकी दिखती है लगता है वस्तुतः न किंच परिपूर्ण वस्तु ही है सामंत व्यापक वस्तु ही जायम जैसे प्रतीत होता है किंतु सामंत परिपूर्ण वस्तु ही है जातिर जन्म जाति जन्म जन्म जन्म तद्रहितम अजाति जाति रहितम निर्विशेष जातिर्जन्म तदरित अदय त्र हेतुमह सींचे वक्षा अत शब्द अत वक्षाश्लोक मे अत अतशब का भाष्यकार कहते हैं सभायाभ्यम अजमात्मन अविद्या विद्य दीनम मन्यमानो जातो जम जाते प्रतिपन्नः कृपणो भवति अतः ब्रह्मी वर्ती तदुपासनाश्रतिपत्व प्रतिपन्न कृपणस्मद्यर बाह्यभ्यर सौम करकेज अजन्मतष आत्मान प्रतिपत्तम अश्नवन उसको जानने के लिए ज्ञान असमर्थ होते हुए अविद्य दीनम आत्मान्य असमर्थ होता हुआ आप अपने को अवि अज्ञान के कारण दीन मानता हुआ ऐसे मानता है जा तो हम अभी कार्य प्रपंच रूप से जन्म हुआ जाते ब्राह्मणी वर्ते अभी जा ब्रह्म में हूँ तब तो उपासनाश्रित हम उपासनाश्रित होता हुआ ब्रह्म को प्राप्ति प्राप्त करूँगा इतं प्रतिपन्न साधक यस्मा होती अत वक्ष अकारपण्य अकारपण्यम अव अकरपन कृपन भाव अजम ब्रह्म क्योंकि कारपण्य दैत अकारपण्यम दैत का भाव अद्वित अजं ब्रह्म प्रतिज्ञाभाग्ते प्रतिज्ञाभाव अको वक्ष अकापण्य अक्रीपण भाव तदेव व्यतिरक मुखेन स्परती अक्रीपण भाव अजन्ब्रह्मके से ति कास्पद यश्यति अणोते अतना तदल्पण का स्थल जहां अन्य अन्य को देखता है सुनता है जानता है भेददृष्टि दर्शनादि विशेष व्यवहार गोचरी अल्पयर्शनाशेष व्यवहारगोचरीूत कार्य पिछन्न नसीचोच दर्शन विशेष व्यवहार का विषय तदेव कृपणत्व जीतने कार्यबर्ग उसको मानता है कृपनवालंबनमक आलंबना तिथ्याहूतर प्रमाणमा जितने भेद तो वस्तु स मीठा है तो प्रमाण वाचारंभनाधेय इत्यादि साणी के आलम कार्य नाम मत्र कारण ही सकते कार्पण्यमुक्ति तदभाव अकापण्यम प्रकथय यारपण्यकार तो से क्या उसका अकापण्यंके स्पष्टीकरण भाष्य में तपरीत सभाभ्यंतर अजम अजमे ब्रह्म एक सौ यद्यातसर्वकारपण्य निवृत्ति तद कारपण्यम बक्षा जिसे भूमाख्य ब्रह्म को प्राप्त करके प्राप्त करना ज्ञान है टीका में क्या प्राप्त ज्ञान से ज्ञान ही प्राप्ति अपना स्वरूप है अज्ञान से प्राप्त है ज्ञान से प्राप्ति इसके ज्ञान होने से अविद्या की निवृत्ति होती अविद्यात सर्वकार्पण्य निवृत्ति सर्वकारपण्य अविद्या कृत ज्ञान हो ज्ञान अविद्या की निवृत्ति होने से तत्कृत सर्वकार्पण्य की निवृत्ति होती तदकार्पण्य वक्या में कहूँगा द्वित पाद जाए अतः बक्षा कारपण्यं एक द्वितीय पादे पदे अजा समता गजाति अदाजा समता सर्वसम्य गर्वसम्य निर्वसेस निर्धम के निर्विशेषे सर्वात्मना सर्वा साम्य निर्वशेष हेतु पृचति सर्वात्म साम्य निर्विश प्राप्ति के आत्मतःम ब्रह्म इस हेतु पुछे कस्त उसका उत्तर अवयवैषम्यभाव की विषमता नहीं हेतुमे प्रकटयन व्यतिरेक मुखेन अजत्व प्रपंचेत हेतु अवयव वैषम्य वा अभाव इसका इस स्पष्टीकरण करते थे विपरीत कथन के द्वारा ब्रह्म में अजत्व का स्पष्टीकरण प्रपंच विस्तार करते कहते यद्य सवय वस्तु तद तो तो अवय वैषम्य गृक्षत जायती तो चवयव वस्तु हेतु अवयव के द्वारा विषमता को प्राप्त कर्तव्य जायते उत्पद्य से जन्म होता है ऐसे कहा जाता है सवयव वस्तु है इदंत निरवयवादता गति न कैश्चि अवयवी स्फुटती अतो अजाति अजा अकारपण्य इद्र निरवयवादता गर्विशेषा है निर्विशेष कोई धर्म नहीं अवयव नहीं न कश्चित अवयव स्फुटती कोई अवयव की तरह स्फुटती अभिव्यक्त हो जाता है कार्य रूप से ऐसा नहीं निरवय वंशे अतो अजाती इसलिए जन्म रहता है अजात वंशे जायत कि किंचित कोई वस्तु की उत्पत्ति नहीं यह कथन करना है समत परिपूर्ण वस्तु द्वितीयाचष्टे न जायत कियम सामता किंचित य न जांच अल्पमति का राज्य सरपत अविद्यादा न जाएंगा तो अज्ञानी की दृष्टि से ज्यामिच अविद्याता दृष्टि तैया अविद्यादृष्टि के ज्ञान की दृष्टि से जायम उत्पन्न तो लगता है वस्तु तो न जायते ये प्रकार न, न, न जायते सर्वतमे ब्रह्म बोति तथा तो तम तो प्रकारम उसको हम कहते हैं सुना जैसे जन्म ही उत्पन्न होता है सर्वतः अज अजन्म ही ब्रह्म इस प्रकार को कहते हैं यथारज्ज्वा सर्पभ्रांतिया जायते तथा सर्व्रांतिदृष्टिया जायम भाषम रजिम सर्प भ्रांतिया जायति भ्रांति से जायती ऐसा लगता है तथा भ्रांति सर्व्रांतिदृष्ट जायम तासमति भ्रांति ज्ञान से ही जायम भान होता है होने पर भी यथा न जायते ये नकार वस्तुत्व तो न जायत भ्रांतिदृष्टिया रजिमे सर्प उत्पत्ति से लगने पर भी वस्तुत सर्प न जायत इसी प्रकार ये प्रपंच आकाशादी प्रथम जायमान जायम भान होता है फिर भी न जायते किन्त अजन्मे सेन्न देश काल वस्तुपरिच्छेदरहित नहीं। नहीं। ब्रह्म तभी पूर्ण होता है कूटस्थम कूटवत्विषति वस्तु ब्रह्म ब्रह्मवस्त आत्मतत्व तथा तम प्रकार ब्रह्म क्ष्याद प्रतिवाक्य ब्रह्मशब्देन पर अत वक्षा्यकार पण्यम अजा सामता प्रतिज्ञावाक्य कोई ब्रह्म शब्द नहीं तो ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म है तो ब्रह्मशब्द्रह्म शब्द थे अन्य ब्रह्मशब्द ब्रह्म कहा जाता है जिस शब्द के द्वारा वो शब्द है अकारपण्य क्योंकि भेददर्शी को कृपण कहा भेददर्शन को भेद का, को कार्पण्य कहा उसका अभाव अभेद अद्वित वस्तु को तो से ब्रह्म को ही शब्द कहा तो अकारपण्य शब्द से ब्रह्म को ब्रह्म शब्द थे उच्चते ब्रह्म का जता है इसलिए ब्रह्म शब्द हो गया अकारपण्य अकारपण्य शब्द से परमात्मा प्रकृत अद्वितीय ब्रह्मिक अद्वित प्रमुख से अक्षा आह आत्म आत्मा हाशव जीवर्घटाकाशरीबोधि आत्मा का घटाधिवातर्शन घटादिवर्जाशनम आत्मा बोधितः उदित आत्मा उदितः उदित का उत्तर दूसरा अर्थ उत्पन्न भी कहीं घटाका से रिव उदितः आत्मा उदितः उत्त कहा गया आकाशवत् आत्मा व्यापक है परिपूर्ण है घटाकाश रिव घटाकाश के द्वारा आकाश ही कहा जाता है घटाकाश अलग अलग होने पर भी वस्तु तो, तो आकाश ही जैसा उदित हो किसी प्रकार जीवे ही आत्मा उदित हो अथवा उदित तो का उत्पन्न इस अर्थ करेंगे भाष्य में दोनों अर्थ करेंगे घटाका से जीवे ही उत्पन्न आत्मा जिसे आकाश ही रूप उत्पन्न होता है घटक उत्पत्ति होने पर घटाकाश की उत्पत्ति इसे व्यवहार करते हैं वस्तु तो उत्पत्ति रहता है फिर भी घटाकाश ही आकाश यथा उदित उत्पन्न तथा अपना जीवे उदित जीवरो से उदित उत्पन्न वस्तु तो उत्पन्न नहीं उपाधि के कारण अज्ञान दृष्टि उत्पन्न कहा गया घटाकाश के द्वारा आकाश उत्पन्न नहीं होता है ठीक जीवों के द्वारा आत्मा की उत्पत्ति नहीं केंद्र भ्रांति दृष्टिया उत्पन्न जैसे लगता है घटाधि संघात संघाते ही घटाधि देहादिघात उनकी उत्पत्ति होती है घटाधि जातो एक दर्शन जाति उत्पत्ति जन्म है ही नहीं अज्ञान दृष्टिया जन्म मानेगे तो जन्म में यही दृष्टान्त है घटाकाशी जिसको उत्पन्न होता है महाकाश से जीव उत्पन्न आता है आत्मा से और जैसे घटा आदि उत्पन्न होते आकाश उत्पन से, ऐसे संघाती उत्पन्न होता है आत्मा से वास्तव तो नहीं यथा आकाशो विभुत्ता धर्म भेद प्रतीति स्तरी कथम आशंक्या यदि आकाशगत आत्मा है सर्वव्यापक निर्भेद स्वगत सजातीय भेद रहित, ऐसा है तो जीव भेद की प्रतीति कैसे हैशंक जीवे ही घटा का जीवे के द्वारा आत्मा ही कहा गया यहा आकाश विभूवादिधर्म स्वगततात्विकेदवान्न नवती तथा परमात्मा विशेषाभा आकाश विभूवादिधर्म विभुहे सर्वगत सर्वव्यापक स्वगत सर्व्यापक स्वगततात्विकेदवाने अपने स्वगत भेदने स्वगतभेदने सवयनेरवयव तात्विकेदने नवती तथा तो परमात्मा भी स्वगत तात्विकेदवान्ना विशेषाभाव निर्विशेष विभुतादिकन आकाश के समान के समान होने से परमात्मा भी सात्विक भेदवान्न यथा तो महाकाश घटाकाशाकारेण प्रतीयत घटाकाश रूप से प्रतीत होता है महाकाश ही है तथा तो परमात्मा नानाविधजीवाकार प्रतीत गोचर अवति नाविधजीव रूप से प्रतीत होता है कथम संघाता नाम देहादि संघाती परस्मात्पत्तिर आशंक्य देहादिघातिपत्ति पर घटादि बच्चा संघाते जातु जातेदर्शन घटा उत्पन्न होता है इस प्रकार संघातिपत्ति जीवात्मा की नहीं तथा मृद सकाशाद जाये थे तथा परमात्मा पृथ्वीघात आकार मृत्यु घटक उत्पत्ति परसात आकार आ, लगता है मिट्टी घट बन जाती सत्य है तो परमात्मा आकाश रूप से परिणत होगा वस्तुतः तो मिट्टी घटा बनना वो भी विचार भी नहीं करने से लगता है मिट्टी से अतिरिक्त घटनाओं को वस्तु नहीं मिट्टी को पुष्ट करेंगे देखेंगे तो घटादी कोई वस्तु नहीं है वो घट उसे भिन्न नहीं अभिन्न नहीं भिन्ना भिन्न नहीं अनिर्वचन घटा दी है उत्पत्ति नहीं है ऐसे पृथ्वी आदि रूप से आत्मा ही दिखता है त्माशक्ति से कुछ नहीं है घट रूप से मिट्टी ही दिखती है पृथ्वी आदि से आत्मा ही है वास्तव तो पृथ्वादी संघात नहीं है यदा आत्मनो जीवादिनाम उत्पत्ति दिष्टा तदा तस्म उत्पत्तो दृष्टान्त वचनमित जीवादिनाम आत्मा से उत्पत्ति जो मानेंगे श्रुति सु, को लेकर के तो जीवों की जीवादी की जीव अन्य पदार्थी की उत्पत्ति आत्मा से कहेंगे तस्या दृष्टांत वचनम जातो एत निदर्शन घटकी जैसे उत्पत्ति हुई ऐसे घटा दियो घटक उत्पत्ति कहेंगे आकाशीय घटकी उत्पत्ति आकाश अवकाश दे करके इसी प्रकार आत्मा की सत्ता से ये सब भान होता है। तो तन, तो से का भान वास्तव नहीं श्लोक से वृत्ता अनुवाद पूर्वक तात्पर्य आह श्लोक का तात्पर्य भगवान भाष्यकर कहते अतीत के अनुवाद करके अजाति ब्रह्म अकार प्रण्यम बक्षा मेति तत्सिध्यक्षा अजाति ब्रह्म ही अकारपण्य शब्द से कहा उसको कहूंगा ऐसे प्रतिज्ञा की गई प्रति उसकी सिद्धि के लिए हेतु दृष्टान्त कहूंगा अभी कहते अक्षरा आत्मा ही आकाशवत जीव प्रथम पाद का अर्थ कहते आत्मा परमात्मा परो ही यस्माद आकाशवत सूक्ष्म निरवय सर्वगत जैसे आकाश सूक्ष्म है है सबके अंदर बाहर है ये सूक्ष्म है विभूत है किंतु सूक्ष्म है किसके द्वारा प्रतिघात तो नहीं सबके अंदर प्रविष्ट है सर्वव्यापक है निरवय है सर्वगत है इसी प्रकार आत्मा तस्माद आकाश तो आकाश जिसे कहा आत्मा जीवे ही क्षेत्र घटाकाश रीव और जीव जो क्षेत्र घटाकाश उत्तर लेव आत्मा ही कहा गया उत्तर आत्मा टीका में विमत स्वागत तात्व भेद शून्य सूक्ष्म आकाशवत आत्मा को पक्ष बना करेगा स्वागत तात्विक भेद शून्य स्वगत व्यावहारिक कल्पित भेद त्विक भेद नहीं सूक्ष्म होने से जिस आकाश में स्वागत भेद नहीं तथा विभूतवाद आकाश को दृष्टान बनाकर के परमाणु सूक्ष्म हेतु से तात्विक भेद का निराकरण करते हैं। परमाणु में तो सूक्ष्म है उसमें तो, तो भेद है परमाणु तात्विकेद नहीं सूक्ष्म दिया है परमाणु आदि इत्यादि से संख्या प्रधान है तस्वीर असम तत्व परमाणु ही असमत है ऐसे नित्य परमाणु कल्पना करते है वैशेषिक न्याय के लोगो वो सर्वमत सिद्ध नहीं है क्वचित अभी तात्विक भेद असंप्रति पतेश्चैत्य था और अव्यतवादी के लिए तात्विक भेद कोई नहीं देखा सकता हम तो तात्विक भेद कहीं भी नहीं मानते कहीं भी तात्विक भेद असंपति पते नहीं माना जाता जीवे इत्यादि जीवरिताख्ये जीव घटाकाशरी उदितता इसकी व्याख्या जीव क्षेत्र घटाकाशरीव घटाकाशतुल्य आत्मा उत्त उदित जीवा जीवाकार पर उक्त जीव उदित उत्त पर क्षेत्र चापी मं विधिशुधार सर्वेत्रुअ क्षेत्र भगवान कहते इति गीता में कहा गया इसे जीवों के द्वारा क्षेत्र क्षेत्रों के, परमा... के द्वारा परमात्मा ही कहा गया जीवा कारण परमात्मा ही उदित शेद पर आत्मन संघात उत्तर सपंच प्रसज्यत आशंक्य उदित शेद उदितिया जीव ऋषे मानवीय पर आत्मा न संघात रूपेण उत्पत्ति परत्मा ही संघात रूप से कहा गया ऐसा मानेंगे तो परमात्मा में सब सप्रपंचम प्रसर्जित प्रपंच विशिष्ट ऐसा शंका हमसे आगे कहते अथवा में सव आकाश सम परमा आकाश के समान परमात्मा है अभी अथवा कह के उदित शब्द का अर्थ करेंगे उत्पन्न अथवा घटाकाश यथा आकाश उदित आकाश उत्पन्न होता है घटाकाशों के द्वारा घटाकाश रूप से आकाश उत्पन्न हुआ वस्तु तो आकाशीय उत्पत्ति नहीं है घट की उत्पत्ति होने पर घटाकाश उत्पन्न ऐसे कहते हैं घटाकाशों के द्वारा जैसे आकाश उत्पन्न तथा परो जीवात्मा भी उत्पन्न जीवात्मा रूप से परमात्मा ऐसे उत्पन्न वस्तु तो नहीं जीवात्मा नाम परस्मादात्मा उत्पत्ति या श्रीयते वेदांत परमात्मा से जीवात्मा की उत्पत्ति मृलोहफुलिंगादिर सृष्टिजा चोदिता चोदिता उपाय सोवताराय नास्त कथंच नहमांड रूपये में श्रुति में।, में कहा गया है दीवात्मिक उत्पत्ति कही गई में जो कहा गया है जीवात्मा परस्माद उत्पत्ति जीवा आत्मा उत्पत्ति आसवात्मा की परमात्मा से उत्पत्ति श्रुति में आया वेदांतेश महाकाशाद घटाकाश उत्पत्ति सम जैसे महाकाशे घटाकाशिक उत्पत्ति ऐसे परमात्मा से जीव की उत्पत्ति बच्चे तो महाकाशय घटाकाशी उत्पत्ति नहीं घट की उत्पत्ति घट की उत्पत्ति होने से महाकाश से कोई भिन्न नहीं भी एक अलग नाम रख देते घटाकाश नहीं के घटाकाश कहन से घट के द्वारा कुछ पृथक एक अंश हो जाएगा निर्भय में और घटा उसका विभाजन नहीं करता है फिर एक अलग नाम हो गया उपाधि की उत्पत्ति से ठीक है देहादि संघात तो की उत्पत्ति से जीव नाम पड़िया वस्तुतः तो तो तो उत्पत्ति नहीं है न परमार्थत ये अभिप्राय ठीक मित्र जी न आत्मा रीति न्याय विरोध सात इतिहास है यदि जीव की उत्पत्ति मानेंगे ना आत्मा ब्रह्म सूत्र आत्मा न उत्प्यते असुचि सूचना नहीं कहा गया नित्यत्ता हेतु से अपना नित्य उत्पत्ति नहीं इसका ब्रह्म सूत्र का विरोध होगा इसलिए कहते वस्तुतः उत्पत्ति नहीं जीवात्मा नाम परस्मात्म उत्पत्ति या महाकाशी घटाकाशी के, के समान है वास्तव नहीं तृतीय पादम व्याच्छे तृतीय पादे घटाधिव इसकी व्याख्या भाष्य में तस्मा घटादेह घटादय संघाता यहां पर आकाश से घटाद उत्पन्न होते हैं आकाश घटका कारण के होगा अवकाश देकर के एव आकाशस्थनी पर पृथ्वी संघाता आध्यात्मिका कार्यक्रण लक्षण राज्य सर्पवत विकल्पिता जाये इस प्रकार आकाशस्थने परमात्मा से पृथ्वी संघाता पृथ्वी के संघाता आध्यात्मिक सर्वे सर्वेन्द्र स्वरूप ये तो <coughs> उक्त अर्थे उच्चते सौ रज्जुसर्पवत्कता जव उत वाक्यमता आकाश से अवकाश प्रदान घटाद निर्विहार से दिष्टी दृष्ट्य आकाश निर्विक होकर होते हुए भी घट का कारण वस्तु घट तो का कारण नहीं मानते अन्य सीधा का शो कहते तो अवकाश प्रधान न घटा उत्पत्ति के लिए कारण है जैसे वास्तव तो नहीं जा तो एक तशन कार्यक्रम है इसका अर्थ कहते भाष्य में यदा मंदबुद्धि प्रतिपादया श्रुत्या आत्मनो जाति वस्तुतः उत्पत्ति नहीं है असत्य में सिद्धा ही यदि कहेंगे उत्पत्ति आदि कुछ है ही नहीं तो आगे कुछ उपदेश करने का नहीं रहेगा और शिष्य को कुछ ग्रहण नहीं होगा सारा प्रपंच इतने बड़े दिखता है अगर कुछ नहीं है उत्पत्ति आदि है ही नहीं वो तो वो दिखता है ये सब कहाँ से आया अद्वितीय ब्रह्म था तो ये आकाश कहाँ से आया ये कहीं नहीं है वो तो बच्चा कहाँ से आया वो तो, तो है निश्चित तो है नहीं है ठीक है फिर कहाँ से आया क्योंकि दिखता है तो है करके नहीं ये कहने के बाद भी कहता ठीक है नहीं है फिर आया कहाँ से नहीं है कहा करे फिर कहता कहाँ से आया रज में सर्प भ्रांत तो कहता सर्प है ये तो उसको बताते नहीं सर्प नहीं है तो नहीं थे फिर कहाँ से आया नहीं फिर है फिर कहाँ से आए ये प्रश्न करता है क्योंकि ये नहीं है कहने पर भी वो ग्रहण नहीं होता है दिखता है मान करके और ज्ञानी सारा आकाश आदि प्रपंच दिखता है उसको कहीं कुछ नहीं नेह नाना सिकिंचन सीधा कह व्यंग कुछ नहीं ग्रहण नहीं होता है मंद बुद्धि प्रतिपिपाद्या मंदा बुद्धिद्य मंद बुद्धि वाले उसके लिए प्रतिपादन करने की इच्छा से ही श्रुति से आत्मनोर जाति रुच्य श्रुति में भी उसके अनुसार ही जैसे ग्रहण करे उसके अनुसार ही कहते हाँ ये सब जो दिखता है इसी क्रम से उत्पत्ति हुई माया उपाधि माया से आकाशीय उत्पत्ति हुई माया से वायु इत्यादि क्रम बताया फिर आगे कार्य जितने कारण से अतिरिता नहीं है कारण ही सत्य है इसलिए पृथ्वी अपने कारण जल से भिन्न नहीं जल अपने कारण तेज से भिन्न नहीं ऐसा करते करते ब्रह्म से कुछ अतिरिक्त है नही सौमिथ्या है एक ज्ञान से सर्वज ज्ञान कह करके एक कारण ही सत्य है बाकी सौमिथ्या है इस प्रकार बता करके प्रियंत बताते है ये कार्य जितने समिथ्या है वाचाराम भिकार कारण ही सत्य ऐसा कहकर परम कारण सदैव समय जमग्रसित एकमेवाद्वितम अद्वित ब्रह्म ही सत्य हे तत्सत्यम स आत्मा ऐसे कह करके सबका अध्याय और अपवाद भले कह गई सृष्टि कह करके पुरुष का निषेध करके बताते सब मिथ्या है एकादितीय तत्व तब थोड़ा समझ में आएगा इसको प्रतिपादन करने के लिए आकाशादि की आत्मा की उत्पत्ति कही गई आत्मा से जीवादि की उत्पत्ति कह सजा तो जातु उपगम्यम एतर्शन दृष्टात जन्म मानेंगे तो, में मानें तो ये दृष्टान है। उत उदित अवत जैसे आकाश की उत्पत्ति हुई, जैसे कहते घटाकाश से घटाकाश की उत्पत्ति वास्तव नहीं प्रतीत होती ठीक इस प्रकार उत्पत्तिव अद्वैत जीवसृष्टिश्रुति विरोध परहृत्य तथा जीव प्रलयश्रुत्या विरोधम आशंक्य पिहर जीव की सृष्टि कही गई श्रुति में जीव सृष्टि कहने वाली श्रुति का विरोध होता है अद्वित के साथ अद्वितीय ब्रह्म है तो सृष्टि में शुट्टि में जीव की सृति कही गई तो कहा जीव की जैसे सृष्टि कही गई श्रुति में और तो घटाकाश की जैसे उत्पत्ति महाकाश से अथा से महाकाश की उत्पत्ति वस्तु तो नहीं ऐसे जीवों के द्वारा आत्मा की उत्पत्ति अथा जीव की उत्पत्ति इसी उपाधि में उत्पत्ति प्रतीत होती वस्तु तो उत्पत्ति नहीं है ये विरोध परिहार करके तस्व जीव प्रलय श्रुत्या विरोध हम आशंक परिहर तय जीव का प्रलय होता है आत्मा में उसके विरुद्ध जीव जो कोई नहीं है तो फिर प्रलय कैसे होगा तत्व से आप यंती मुंडक में परिहार करते हैं घटा घटा घटा दिशु का यथा घटादिषु प्रलीनसु घटाकादिषु प्रलीन यथा आकाशे संप्रलीयवाईत्म आकाशे घटा घटा दिशु संप्रजीवाई प्रलीन घटाका ये जीवाईत्म यथा घटा घटाकादादीसु प्रलीनसु आकाशे तद्वत् संप्रलीयनते तदव आत्मनि यथा यहां घटाका घटाकाश आदि से कर्काश कमंडोल कर्क गुहाकाश मठाकाश जितने घटा घटादीसु प्रलीनसु आकाशे संप्रलीये घटनष्ट हो गया तो घटाकाश आकाशरूप हो गया मठ नष्ट हो गया तो मठा का आकाश रूप हो गया गुहा करक आदि नष्ट हो गया तो आकाश आकाश रूप हो गया घटा का घटाकाशादी यथा घटादिशु प्रज्ञेश घटाकाशा दव महा आकाशे संपलियंत तदव जीवा यह आत्मनि प्रदीयनते देहादि संघात उपाधि के नष्ट होने पर जीवात्मरूप हो गया उपाधि के कारण उत्पत्ति प्रतीत होती थी उपाधि के लय होने पर आत्मा में लय हो गया आत्मरूप हो गया टीका निकीवात्मा जीवा न स्वाभाविक नाश है नाश आकाशिक नहीं घट की उत्पत्ति होने से घटा का जात घट नष्ट हो गया तो घटा का नष्ट ये सब व्यवहार करते तो आकाश में उत्पत्ति और नाश घट उपाधि के कारण औपाधिक है ठीक इसी प्रकार जीव में उत्पत्ति और प्रलय जीव के उपाधि देहादि संघातिक उत्पत्ति जीवानाम नामत्वति संघात से लय जीवा लय स्वाभाविक अन उत्पत्ति प्रलय तथा उत्पत्तिश्रुत्या विरोधाभावत जिस प्रकार उत्पत्ति उत्पत्तिश्रुति से अद्वैत का कोई विरोध नहीं क्योंकि वास्तव उत्पत्ति नहीं है घटाका से जिस उत्पत्ति औपाधिक है ठीक इस प्रकार अद्वैत प्रलय श्रुतिया भी न विरोध प्रलय श्रुति से भी उत्पत्ति वास्तव नहीं प्रलय वास्तव नहीं कोई विरोध नहीं क्योंकि औपाधिक दो नहीं अक्षर व्याख्यान है ना प्रकाशिक अक्षर के व्याख्या करते हुए स्पष्ट करते भगवान भाष्यकार यथा घटादि उत्पत्तिया घटाकाशादी उत्पत्ति घटाकाशी की उत्पत्ति घटादि उत्पत्तिया आदिप से मठा मठ उत्पत्तिया मठाकाशी की उत्पत्ति गुहा की उत्पत्ति गुहा काशी की उत्पत्ति यथा घटादि प्रलय घटाकाशादी प्रलय घट के का सा नस... का तो का का से होने से घटाका नष्ट हो गया घटा नष्ट घट का प्रलय हो गया तो घटाका से प्रलय हो गया मठ का प्रलय हो गया मठा से प्रलय हो गया आकाश रूप बन गया देहादि संघात उत्पत्ति जीव जीवोत्पत्ति देहादि संघाति उत्पत्ति से जीव की उपाधि की तत्प्रलय देहादि संघात प्रलय होने पर जीवामान यह आत्मनि प्रलय स्वतः नहीं न स्वतः औपाधिक इधानीम अद्वित व्यवस्था विरोधम विरोध हम आशंक विरोधम अद्वित विरोध अद्वित का विरोध आशंका करते व्यवस्था एक ही अद्वितीय आत्म तत्व है तो फिर कोई किस का जन्म किसका मरण कोई सुखी कोई दुखी ये सब कैसे भिन्न भिन्न बनेगा कोई स्वर्ग जाता है कोई नरक जाता है ये सब कैसे व्यवस्था बनेगी एक अद्वितीय आत्मा है एक सुखी हो गया तो सब सुखी होना चाहिए एक दुखी हो तो सब दुखी होना चाहिए एक मर गया तो सब मर जाना चाहिए ये सब जन्म मरण स्वर्ग नरक सुखी दुखी ये व्यवस्था अद्वितीय आत्मा में नहीं बनेगा द्वितम बिना व्यवस्था अनुपत्य अद्वित का विरोध होता है तो अर्थापति प्रमाण से अद्वित का विरोध होगा ऐसा आशंका करके परिहार करते हैं यथे रजो रजो न न सर्वे सर्वे सुखादिविहि सुखादिविहि यथेकशे रजोधूमु रजोधु नर्वे संप्रयुज्यूमाप्रयुज्य सुखादिविहि <coughs> यथा एक घट आकाशे रज धूमाधि सर्वे न संप्रयुजते तद्वत्खाधि जीवा घट बहुत घट में बहुत आकाश घट आकाशे एक घटक आकाश में रज धूलिधूमादि दुर्गंधादि युक्त हो गया दुर्गंध सुगंध किसी घट के अंदर धूलि है धूप रख दिया दुर्गंध है एक घटाकाश है रजधुमाधि युक्त युद्ध काश युक्त सर्वे न संप्रयुक्त आकाश एक है तो एक घट के अंदर दुर्गंध सुगंध कुछ रख दिया तो सर्वा घट में एक प्रकार हो जाना चाहिए एक ही आकाश है किन्दु नहीं होता है तदव जीवा सुखादि ठीक है एक अंतकरण में सुख दुख होने पर सभी जीवों में नहीं होते आत्मा एक है कही? उपाधि के अंदर उपाधि को लेकर के भिन्न भिन्न प्रयोग होता है घटरू उपाधि घटर उपाधि को लेकर के उपाधि के अंदर को चुरादूमादि होने पर अन्य सर्वत्र आकाश में नहीं है इसी प्रकार यहाँ उपाधि देहादि संघातः देह अंतकर्ण उसमें कहीं देह के अंदर अंतकरण के अंदर कहीं काम को दस को हुआ तो सर्वत्र आत्मा में नहीं तो उपाधि का धर्म है आत्मा का धर्म ही घटाकाश में रजधुमा वस्तु का तो आकाश के साथ साथधुमादि का संबंध नहीं, है। नहीं? है। है ठीक उतवसाद एक जीवे सुखादि संयुक्त सती अपर जीवास्तर सुखादि भी न संप्रयुजते औपाधिक भेदा द्वितिया जैसे दृष्टान दिया एक घटा आकाश में रजधुमाधि युक्त होने पर सर्वत्र नहीं होता है इसी दृष्टान के अधिनय से यह सिद्ध होता है एक जीवे आदि संयुते, एक जीवे सुख जन्म मरण दुख आदि कुछ होने पर संयुते सति, अपर जीवास्तर एवं सुखादि भी न संयुते। अन्य जीव के साथ उचुक दुख का संबंध नहीं होता है औपाधिक भेदात सुख दुख औपाधिक औपाधिक भेद है इसलिए औपाधिक भेदात सर्वत्र जीव में सबका संबंध नहीं है <coughs> तद्व जीवा सुखादी कुछ आसंका की होती के द्वारा पहले आसंका दिखाते हैं भगवान भाष्यकार सर्वदेह स्वात्मकमरण सुखादि आत्मन सर्वात्म तत्सध क्रियाफल सांक सैदी य आहुरीद्वैतिन प्रतीद्य द्वेतवादी लोग इसे आक्षेप करते सर्वदेह स्व आत्म देह में एक आत्मा न एकत्र एक ही आत्मा सर्वत्र है तो एक जनन मरण मति एक का जन्म हुआ अथा मरण अथा सुख आदि से दुख काम क्रोध कुछ होने पर एक आत्मा में इसे जन्म मरण आदि होने पर सर्वात्मा नाम तो संबंध होना चाहिए सब आत्मा में इसे एक जन्म है तो सब जन्म एक मरेगा तो सब मर जाए एक हंसता है तो सब हसे संबंध होना चाहिए क्रिया फल शांकर् हम सब क्रिया है कर्म कोई पुण्यकर्म करेगा तो स्वर्ग जाता है तो जो पाप करने, करने वाला है वो भी स्वर्ग जल जाएगा एक ही आत्मा है कोई बहुत पाप कर्म करके न रुक कर जाता है जो तो पुण्यकर्म करने वाला है वो भी न रुक जाएगा क्योंकि एक ही आत्मा है क्रिया और फल कर्म किसके पुण्य किसके पाप ऐसे कुछ नहीं होगा ये कोई पुण्यकर्म करता है पुण्यकर्म सौम अब फल भी स्वर्ग है तो सबको स्वर्ग मिलेगा नरक तो सबको नरक में मिलेगा ये शांकर्य मिश्रण हो जाएगा पुण्य कर्म करने वाले स्वर्ग पाप करने वाले नरक किसका कर्म अलग है इसका कर्म का फल अलग है ये नहीं बनेगा सब मिल जाएगा एक ही आत्मा है ऐसा <coughs> जो ये आहुर द्वित ना द्वैत लोग द्वितीय लोग कहते तान प्रतिदम उचेते उनके प्रति कहते दृष्टान टीका न ऐकात्मी कर्तरी एकस्मिन कर्तारा एकस्मिन एक कर्ता सर्वे भक्तरी च एक भोक्ता सर्वे भवेुर य अव्यवस्थातरम आह ऐकात्मी एकात्म एक ही आत्मा है कर्तरी एकस्मिन एक कर्ता हुआ पुण्य पाप का तो सर्वे कर्ता सबकर्ता हो जाएंगे पुण्य अथवा पाप का कोई भी कर्ता हो सबकर्ता हो जाएंगे भक्तरी च एक किसको सुख भोगना भोगता है तो सर्वे भौक्ता एक व्यवस्था अंतरम ये दूसरी व्यवस्था है पहले तो जन्म वरणादी के लिए तो क्रियाफल सांकर <coughs> व्यवस्था द्वैतमें इतव्यमित पदनम प्रत्युतर श्लोकम अवतरती व्यवस्था जन्मवरणादी व्यवस्था क्रियाफल्यवस्था ऐसा नहीं बनने से अद्वैत में द्वैत मानना चाहिए ऐसे कहने वाले के उत्तर रूप से तान प्रति किम प्रतिरूपे श्लोकमत्य किय किी व्यवस्थित सुखादी जीवाण तद सुच्य किोपाधि आत्मीकिया स्वेण सर्वसुखाद सैद्यते हैं त्या किया ऐक्तमी इदम सांकर्य जो आप कहते हो किम एक, एक जीवे व्यवस्थित न सुखादि न एक जीव में सुखादि व्यवस्थित है उसी व्यवस्थित सुख दुख आदि के द्वारा जीवांतरा तदत्त से आदि तुचे अन्य जीव में वही सुख दुख हो एक जीव में जो सुख दुख कुछ हुआ अन्य जीव में वही हो ये कहना चाहते ये प्रथम विकल्प है दूसरा विकल दूसरा है किंबत सर्वोपाधिशु आत्मी क्या सौपाधि में आत्मा है कि तस्वीर सर्वपे में सर्वा सुखादिमत्व आत्मा में स्वरूप सौ हो इत्या आपादना करते हो ऐसे दो विकल्प करके आद्य का निराकरण करते हैं तद्व जीवा सुखादि भी जैसे एक आकाश में रजधुमादि युक्त होने पर सर्वत्र नहीं होते हैं इसी प्रकार एक में सुख दुखादि होने पर स्व जीवा में संबंध नहीं हुआ <coughs> एक घटाका से रजधुमा एक घटाका रजधुमादि संयुक्त होने पर न सर्वे घटाकाशा दे तद रजधुमाधि संयुक्त रजधुमा से युक्त नहीं होते तद्वत् जीवा सुखादि इसी प्रकार एक में सुख दुख होने पर सब जीवों में सुख दुखादि का संबंध नहीं हुआ औपाधिक वेद आत्मन सर्वत्र तस्य एक तस्वरूपादिवित पक्ष विवक्षम आशंकते पूर्व पक्षी शंका करता है सब शरीर में आत्मा एक ही है और स्वरूप सुखादिव आत्मा एक है सर्वसुखादिमत्व आत्मा में आएगा देह अंतगण भिन्न भिन्न हो आत्मा तो सर्वत्र एक ही सबके सुखादी आत्मा में स्वरूप हो जाए जी, सर्व उपाधि में एक आत्मा हमसे स्वरूप सुखादिक हो जाए यह आशंका करता है न एक आत्मा एक ही तो है तो एक में सुख दुख हुआ दूसरे में नहीं हुआ एक ही से घटेगा अलग अलग होता तो ठीक है या तो एक है पूर्वी का मानता है तो घटाका से भिन्न भिन्न है और जीवा आत्मा भी भिन्न भिन्न आप नहीं को तो एक ही आत्मा का तो वहां जैसे दृष्टान्त में आकाश एक है औपाधि का घट आकाश भिन्न भिन्न है नी आकाश एक है ठीक इसी प्रकार औपाधि का देहादि संघात तो उपाधि को लेकर के भेद प्रतीत होने पर भी आत्मा एक किंतु सर्वत्र अलग अलग नहीं है सुख दुख होना चाहिए सिद्धांत कहता है सर्वत्र आत्म एक <coughs> मानते सर्वत्र आत्मा सब देहादि संघात में आत्मा एक है हमने कहा ठीक है तब एक उपपतिशन कथम अंगीकृतम पूर्व पीछे कहता है कैसे एकत्व मानते युक्ति शून्य एक आत्मा कहते हो और सर्वत्र सुख दुख नहीं ये कैसे मानेगा आत्मा एक है क्योंकि न्याय के लोग वैशेषिक लोग आत्मा में सुख दुख आदि मानते हैं और अज्ञानी लोग आत्मा में जन्म मरण मानते हैं जन्म मरण आत्मा में है ही नहीं देह का ही है। फिर भी मानते हैं उसको लेकर के जन्म मरण सुख दुख आदि यदि आत्मा एक है सर्वत्र सर्वत्र होना चाहिए ऐसा नहीं होता युक्ति सुन में एकत्र मानते हो द्वेतवादी लोग बड़ा हस्ते आत्मा एक है ये इनके दिमाग खराब हो गया ऐसा रूप दिखता है एक आत्मा कैसे होगा एक मर गया तो सब मर जाए एक लड्डू खाए सब कुछ हो जाए पेट भर जाए सोगा विभिन्न प्रकार खसते शून्यम युक्ति शून्य मानते तो? हो इतना है नु न ना सुतम त्वे आकाशवद सर्व संघातेषु एक एव आत्मा तुमने सुना नहीं आकाशवध सर्वसघातेषु एक एव आत्मा सर्वसघात में एक ही आत्मा है तो कैसे मन तो ये करके सिद्धांत कहता है ऐसा सुना नहीं के यदि सर्वत्व निष्ये तरी त्र तुखी दुखित्व तस्वे एक तो तो प्राप्त पूर्वपुर कहता है यदि सर्व एक ही आत्मा है सिद्धांत नेत्रण ने कह दिया आकाशिक सामन सर्वसघात में एक ही आत्मा ये सुना नहीं हमने कहा तो ठीक है पूर्व पे कहता जी सर्वत्र एक ही नियत मानते हो तब तत्र सुखी तव दुखितम चाह तत्व एक प्राप्त एक ही आत्मा है एक सुखी हो सब सुखी हो जाए दुखी हो सब दुखी हो जाए इति व्यवस्था असिध्या एक सुखी एक दुखी, एक दुखी ये व्यवस्था असिध्या व्यवस्था नहीं बनती क्योंकि एक में विरुद्ध धर्म एक साथ सुख दुख दोनों नहीं होगा एक सुखी एक दूसरे दुखी ये व्यवस्था की असिध्या असिधि होगी यदि चौधरी यदि एक एव आत्मा तरी सर्वत्र सुखी दुखी चाहे सर्वात्म सुख दुख हो जाए आत्मस्वूपे कलदा व्यवस्था सिद्धि किमद सांख्य चोद वैशेक आदिरित आदि प्रत्याह सिद्धांति का अभिप्राय आत्मस्वूपत्ति सन्देह नहीं कि व्यवस्था कल्पित तो भेद उपाधि कल्पित है कल्पित तो उपाधि के भेद से आत्मा में भेद कल्पित है ऐसी व्यवस्था सिद्ध हो जाएगी इसे अभिप्राय करके अभी उत्तर देने के लिए अभी अलग अलग होता है ये प्रश्न किसका है ये सांख्य प्रश्न कर रहा है अथवा वैशेषिक आदि तो उनके उनके भाषा से उनको जैसे समझ में आएगा उनको अलग अलग कहेंगे किमितम सांख्य से चौद्यम कि वैशेषिक आदे विकल्प सांख्य यदि शंका करे आद्यम प्रत्याह न चाहदम सांख्य चौद्यम संभव आनेगा नहीं, नहीं तो मानता है तो एक आत्मा है तो सौ सुख दुख संख्या कैसे कहेगा यदि आत्मा में सुख दुख माने जैसे वैसे सुख लोग मानते तभी तो आक्षेप उनके लिए आगे कहेंगे सांख्या तो आत्मा में सुख दुखादि नहीं मानता है तो सर्वत सुख सुखी तो दुखी तो कैसे कहेगा बुद्धि समवायापगम सुख दुखाधि बुद्धि में संबंध होता है सुख दुख सांख्य मानता है बुद्धि में है तो बुद्धि भी नहीं है सुख दुख होने से आत्मा में जो जो जो जो एक सांख्या प्रश्न नहीं कर सकता है ठीक है मैम किंचात्म दूसता सांख्य न तदेद अभिपगम में अषण करते संख्या लोग भेदवादी एकात्म दूसता सांख्यन तदेद अभ्युगम आत्मेदमनता है सच नभ्युग्त आत्मा भेद ही नहीं मन सही प्रमाण न उपलब्धिस्वरूपेद कल्पनाया प्रमाण अस्त उपलब्धिस्वरूप ज्ञानस्व्रोपात्म उसमें कोई प्रमाण नहीं देहादिभेदे करके आत्मा में भेदकलना करना घट बहुत है इसलिए आकाश भिन्न है आकाश में भेद कैसे सिद्ध हुआ घट भेद से आकाश एक है और घट बहुत रखेंगे तो आकाश से भिन्न हो जाएगा ऐसा नहीं होगा देहादि संघात भिन्न है तो आत्मा में भेद कैसे सिद्ध होगा असुख सुख दुख लेकर भेद कहेंगे सुख दुख आत्मा में मानते नहीं सांख्य तो आत्मा का भेद कैसे होनेगा पर्वत में धूं देकर कोई वन सिद्ध करेगा हरदम व्यधिकरण जहाँ हेतु है भेद वहाँ साध्य भेद देहादि संघात में सिद्ध करो सुख-दुख जहां दिखा वहां भेद सिद्ध करो सुख दुख बुद्धि में तो बुद्धि का भेद सिद्ध हो जाएगा आत्मा का भेद कैसे सिद्ध होगा भेद कल्पना प्रधानम ही कस्य भोगम अपवर्गम च अपरुष विशेष प्रधान की प्रवृत्ति परार्थ पर प्रधान से पार्थ्यम पर के लिए प्रधान प्रवृत्त होता है पर है पुरुष प्रधान के अपेक्षा पुरुष को भोग और अपवर्ग दोनों देने के लिए प्रधान की प्रवृत्ति ऐसे संख्या लोगों का माना गया है प्रधान प्रधानम कस्य भोगम किस पुरुष को भोग देगा अपवर्गम से जो साधन भजन करेगा उसको वो अपवर्ग मोक्ष देगा ऐसे आवदत जनयत पुरुष विशेष मिश्य एक ही पुरुष होगा तो किसको भोग और किसको अपवर्ग यह नहीं बनेगा भिन्न भिन्न पुरुष के लिए देगा लेगा पुरुष भेदा भावे नोपपद्यत सांख्य लोगों का पुरुष पुरुषभेद नहीं होगा तो प्रवृत्ति उसकी भोग के लिए अपवर्ग के लिए परार्थ जो प्रवृत्ति ये नहीं बनेगी इसलिए पुरुष पुरुषभेद मानना चाहिए तेन अर्थापत्या पुरुषभेद सिद्ध्य पुरुषभेद बिना प्रधान से परार्थ प्रवृति अनुपत्या जैसे दिवाभुंजान से रात्रिभोजन रात्रि भोजन कल्पना करते ठीक इस प्रकार पुरुष पुरुषभेद बिना प्रधान से पुरुष भेद कल्पना हो जाएगा अर्थपत्या पुरुषभेद इति शंका करता है पूर्वपी भेदाभावे प्रधान से पाराथ्यापत्ति चेत यदि पुरुष में भेद नहीं हे तो प्रधान से पाराथ्यम प्रधान में पाराथी परार्था, परह यस्य प्रधान से तत्म परा भावी पर प्रयोजन के, के प्रधान की प्रवृत्ति ये नहीं बनेगा अर्थपति प्रमाण के द्वारा पुरुषभेद कहता सांख्य अर्थपतिरण वगन उतर आर्थपति की उत्पत्ति नहीं होगी सिद्धांतिका तो न प्रधान अर्थस्य आत्मनि असमवाया प्रधान परार्थे है प्रधान जो अर्थ है भोग अपवर्ग वो आत्मा में मानते ही नहीं तो आत्मा के लिए प्रधान की प्रवृति कैसे कहेंगे पुरुष ना भोग है ना अपवर्ग पुरुष में वो हमेशा ही पुष्कर अपला ज्ञान रूप है आत्मा में उसका संबंध नहीं तो प्रधान परार्थ कैसे हुआ अपरार्थ भेद सिद्धिका नहीं से अर्थापत्ति संक्षिप्तमें विवृण्ति संक्षिप्त सिद्धांत ने कहा प्रधान प्रधानक अर्थ से आत्मनिशमया विवरण यदि ही प्रधानकबंधो मुख्यवा अर्थ पुर भेदे नमेतीत प्रधान से पाराथ्यम आत्मीकोप्यती युक्ता पुरुषभेदक यदि प्रधानकतंधो मुख्यवा प्रधान प्रधानक प्रधान किए अर्थ से भोग से ता ता ता तो प्रधान से तो जो अर्थ है बंध अथवा मोक्ष बंध है भोग भोग सदस्य बंध आ गया मोक्ष है अपवर्ग पुरुषु भेदन समिन्न भिन्न पुरुष में भोग अथवा है बंध अथवा मोक्ष तथ प्रधान से प्रधान जो पार्थ है उसमें पाराथ्यम आत्मीक नोपद्यते एक आत्मा मानेंगे तो प्रधान पदार्थ कैसे होगा भोग देगा तो सब मिल जाएगा मोक्ष में देगा तो सबको मिल जाएगा फिर प्रवृति क्या है परार्थ नोपद्यती युक्ता पुरुष भेद कल्पना पुरुष भेद कल्पना युक्त होती मुख्य पुरुष पुरुष तथा में नहीं मानते जब पुरुष में नहीं तो परार्थ प्रवृत्ति प्रधान की कैसे कहेंगे टीका प्रधानसाराथ्या्यादेशय भविष्य प्रधान परार्थे प्रधान पार्थ्य उसके सामर्थ्य से ही पुरुष में कोई कुछ ना कुछ अतिशय होगा अलग अलग पुरुष में कुछ ना कुछ अतिशय मानेगा भोग अपना मानना पड़ेगा ऐसा शंका करने का नंबर अपसिद्धांत प्रसंग आत्म एवं ऐसे संख्या नहीं कर सकता है कह सकता है अपसिद्धांत आप उनके सिद्धांत में पुरुषों में अतिशय नहीं होता है निर्विशेष पुरुष निर्विशेषास्त चेतन मात्रा आत्मापमत ही आत्मा निर्विशेष चेतन मात्र ऐसे सांख्या के द्वारा माना जाता है तो कोई विशेष में नहीं कह सकते तो फिर पुरुष में विशेष आने के लिए भोग अपवर्ग आदि के लिए प्रधान की प्रवृत्ति ये नहीं कह सकते अतः पुरुष सत्ता मात्र प्रवृत्तम एवं प्रधान से पार्थ्यम प्रधान परार्थ जो कहते पुरुष सत्ता मात्र होने से पुरुष है इतने मात्र से प्रधान परार्थ सिद्ध हो जाएगा न तो पुरुष भेद प्रवृत्तम पुरुषों में भेद होने पर प्रधान परार्थ होगा ये कोई जरूरी नहीं पुरुष है तो प्रधान पदार्थ होगा प्रधान से पुरुष है तो परार्थ प्रवृत्ति कह सकते हैं क्योंकि भोग अपवर्ग वास्तव आत्मा में नहीं तो कल्पित तो भेद लेकर सब हो सकता है तो भो परार्थ प्रवृत्ति है पुरुष मात्र कवन न कि पुरुष भेद का उसके लिए पुरुष भेद की सिद्धि नहीं हुई